पूना के सभी सम्मानित सज्जनों मैं आपको आज रंगपंचमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ समय निकालकर आप इस व्याख्यान में यहां आए मैं यहां के चार्टेड अकाउंटेंट्स का जो एसोसिएशन है उसका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरा ये व्याख्यान आयोजित किया व्याख्यान के शुरू में ही मैं आपको मेरी एक परेशानी बता देना चाहता हूं मैं बेसिकली कभी भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं रहा मैं साइंस और टेक्नोलॉजी में काम करने वाला एक व्यक्ति हूं और काफी दिन उसी में काम किया देश की हालतों ने मुझे मजबूर कर दिया कि इस अर्थशास्त्र को समझा जाए और जैसे जैसे मैं अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि यह अर्थशास्त्र नहीं है अनर्थशास्त्र है आपके बीच में आया हूं जो कुछ पिछले वर्षों में समझ पाया हूं उसको शेयर करने के लिए और अगर उसमें से कोई दिशा बनती हो तो आपसे मेरा निवेदन है कि इन बातों को सिर्फ यहां सुनकर न चले जाएं आप अगर जरूरत पड़े तो इन प्रश्नों पर आगे भी बहस चलाएं, क्योंकि ये देश के आर्थिक आजादी से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एक इतिहासकार हुआ है टॉइन उसका एक बहुत प्रचलित वाक्य है सारी दुनिया में बहुत मशहूर है वो तो कहा करता था अक्सर ऑलवेज इकोनॉमिक सब्जुगेशन लीड्स पॉलिटिकल सब्जुगेशन अगर किसी देश में आर्थिक रूप से गुलामी आ जाती है तो फिर राजनीतिक गुलामी आती ही है तो कहीं इस देश में जो दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे ऐसा लगने लगा है कि देश धीरे धीरे एक आर्थिक गुलामी में फंसता चला जा रहा है और जो आर्थिक गुलामी में देश फंस रहा है उसके पीछे कोई नारे नहीं है ठोस सच्चाइयां हैं ठोस सबूत हैं जो ये सिद्ध कर रहे हैं कि देश आर्थिक गुलामी में फंस रहा है उन्नीस में इस देश में एक सरकार बनी और उस सरकार ने ग्लोबलाइजेशन का एक नारा दिया ग्लोबलाइजेशन का जो नारा दिया गया वो सिर्फ भारत में नहीं था भारत जैसे तमाम विकासशील देशों में भी वो नारा चला हमारे कई पड़ोसी देश थे उदाहरण के लिए साउथ कोरिया इंडोनेशिया मलेशिया थाईलैंड हांगकॉग सिंगापुर और फिर कुछ लैटिन अमेरिका के देश थे ब्राजील कोस्टारिका कोलंबिया, चिली अर्जेंटीना तो कुछ ऐसे तमाम देश थे जिन्होंने एक साथ ये ग्लोबलाइजेशन का नारा देना शुरू किया तो ये एक साथ जो ग्लोबलाइजेशन का नारा देना शुरू किया और उसके बाद एक शब्द आया जिसमें अक्सर कहा गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज तो हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज और ग्लोबलाइजेशन ये दो ऐसे शब्द बन गए जिनको मंत्रों की तरह से जाप किया जाने लगा जिस समय में ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था उस दिन से आज तक मैं और मेरे कई साथी इस पूरी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे थे और हम ये समझना चाहते थे कि यह ग्लोबलाइजेशन है या कुछ और भी है इसके साथ तो जब ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तो इसके साथ बहुत सारे वायदे थे बड़ी बड़ी बातें थी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी आप शायद समझते होंगे उसको या आपको याद भी होगी कि उन्नीस सौ में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी मंदी आ गई थी कुछ रुकावट आ गई थी तो उस मंदी और रुकावट को दूर करना है तो सिवाय ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के इस देश के पास कोई रास्ता नहीं है ऐसी बात पूरे देश में कही गई थी और मुझे बराबर याद है कि हमारे देश के मूर्धन्य अर्थशास्त्रियों ने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि चूंकि देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार बहुत कम हो गया है और हमारे पास मुश्किल से तीन सप्ताह का इंपोर्ट बिल चुकाने के बराबर मुद्रा है तो हमको तो कुछ करना ही पड़ेगा तो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई थी तो उस बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास अप्रोच किया था लोन के लिए पैसा लेने के लिए कर्ज लेने के लिए तो उन्नीस में जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास भारत की सरकार का पत्र गया कि भारत को तुरंत कर्जा चाहिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जैसी की आदत है उन्होंने सबसे पहले ये कहना शुरू कर दिया कि आपको हम कर्जा तो देंगे लेकिन उसके साथ हमारी कुछ कंडीशनलिटीज़ होंगी तो आईएमएफ की तरफ से वर्ल्ड बैंक की तरफ से भारत सरकार को कुछ कंडीशनैलिटीज पेश किए गए कि आप अगर इन शर्तों को पूरा करें तो हम आपको कर्ज देने को तैयार है तो वो शर्तें क्या थी सबसे पहली शर्त है आई एम वर्ल्ड बैंक की जब भी कोई देश उनके पास कठिन परिस्थिति में जाता है तो उनका एक रटा रटाया प्रेस्क्रिप्शन है कि सबसे पहले किसी भी देश को वो ये कहते हैं कि आप अपनी करेंसी का डिवेल्युएशन करिए तो हम आपको लोन दे देंगे और इस बात को पेश करने का तरीका अलग है वो ये कहते हैं कि आप अपनी करेंसी का डिवेल्युएशन इसलिए करिए ताकि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए और चूंकि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो आप ज्यादा डॉलर्स कमा सकेंगे और जब आप ज्यादा डॉलर्स कमा सकेंगे तभी आप हमारे लिए हुए कर्ज को वापस कर सकेंगे तो इसको अगर एक लाइन में कहूं तो आईएमएफ का एक प्रेस्क्रिप्शन है वो सभी दुनिया में सभी देशों पर लागू करवा देते हैं कि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना शुरू करिए तो ये आईएमएफ का पहला प्रेस्क्रिप्शन है दूसरा उनका प्रेस्क्रिप्शन है कि आप जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना शुरू कर देंगे तो फिर आप एक काम और करिए कि अपने देश का दरवाजा खोलिए ताकि मल्टीनेशनल कंपनियां आपके देश में आसानी से आ सकें और उन मल्टीनेशनल कंपनियों पर आप जो पाबंदियां लगाते हैं जो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं उनको आप कम से कम कर दीजिए या पूरी तरह से खत्म कर दीजिए ताकि आपके मार्केट में उनको व्यापार करने में कोई असुविधा ना हो और क्यों मल्टीनेशनल्स को आप अपने मार्केट में बुलाइए कि आप अगर मल्टीनेशनल्स को बुलाएंगे अपने मार्केट में तो उनके साथ हाई टेक आएगा टेक्नोलॉजी बहुत आएगी और जब टेक्नोलॉजी बहुत आएगी तो आपके यहां क्वालिटी का माल बनना शुरू हो जाएगा और जब आपके यहां क्वालिटी का माल बनना शुरू हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो मल्टीनेशनल्स भी आके आपके एक्सपोर्ट में प्रमोशन करेंगे और आपके निर्यात को बढ़ाएंगे तीसरा प्रेस्क्रिप्शन उनका अक्सर यह रहा करता है कि आप अपने इंटरनल मार्केट में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देते हैं वो प्रोटेक्शन देना बंद करिए और अगर आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो उसके बारे में आईएमएफ का ये मानना है कि आप एक कंजर्वेटिव इकोनॉमी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मत दीजिए मल्टीनेशनल्स को खुली छूट दे दीजिए उनको पूंजी लाने की भी खुली छूट दे दीजिए और पूंजी ले जाने की भी खुली छूट दे दीजिए उनके ऊपर किसी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए और आप सबके सब फ्री ट्रेड के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए फिर इसके बाद कुछ और बातें भी बताई जाती हैं जैसे एक बात यह बताई जाती है कि भारत की इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव नहीं है तो जब तक आप अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे तो आपकी इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं आएगा और आपकी इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं आएगा तो आपके देश के कंज्यूमर्स को उसका बहुत नुकसान होगा तो आपकी इकोनॉमी में कंपटीशन आना चाहिए कंज्यूमर्स को उसका फायदा होना चाहिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि बड़े मल्टीनेशनल्स को भारत में या अपने बाजार में आप आने की खुली छूट दीजिए और ऐसे ऐसे करके कुछ शर्त वो बताते चले जाते हैं और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो उनको लागू करते चले जाते हैं एक बात आपको और बता दूं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो कंडीशनलिटीज़ होती हैं, वो सिर्फ दुनिया के गरीब या तीसरी दुनिया के देशों पर ही लागू होती है जानकारी ये मैं आपको दे दूं कि अमेरिका और यूरोप के देश भी आईएमएफ से कर्ज लेते हैं और अमेरिका और यूरोप के देश भी आईएमएफ फॉरवर्ड बैंक से जब कर्ज लेते हैं तो जो कंडीशनलिटीज आईएमएफ वाले हमारे ऊपर लगाते हैं वो कभी अमेरिका के ऊपर नहीं लगाई जाती क्योंकि वो हमेशा से ये मान के चलते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी तो पहले से ही ग्लोबलाइज्ड है हालांकि ये सबसे बड़ा झूठ है कि अमेरिकन इकोनॉमी ग्लोबलाइज है दूसरा उनका यह मानना है कि अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत कॉम्पिटिशन है ये उससे भी बड़ा झूठ है कि अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत कंपटीशन है तीसरी बात कि अमेरिकन इकोनॉमी पूरी तरह से फ्री इकॉनॉमी है यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि अमेरिकन इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी है और फिर उसके बाद यूरोप के बारे में भी कुछ इसी तरह की बातें होती हैं तो मेरे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता रहा है कि जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से अमरीका भी कर्ज लेता है यूरोप के देश भी कर्ज लेते हैं तो उनके ऊपर कंडीशनैलिटीज नहीं लगाई जाती और हमारे जैसे देश जब उनसे कर्ज लेने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर तत्काल कंडीशनलिटीज लागू कर दी जाती है तो एक बार मन में आया कि ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की व्यवस्था जो चलती है इसके बारे में समझना चाहिए कि ऐसी कौन सी खास बात है कि वो यूरोप और अमेरिकन ब्लॉक पर कभी कोई कंडीशन नहीं लगाते अमेरिकन और यूरोपियन ब्लॉक के लिए कभी भी वो शर्तें नहीं लगाते जो दूसरी दुनिया के तीसरी दुनिया के देशों पर वो लगाते तो उसका इतिहास बिल्कुल स्पष्ट यह बताता है कि ये बना कैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप और अमेरिकन इकॉनॉमी तबाह हो गई थी यूरोप को ज्यादा नुकसान हुआ था अमेरिका को कुछ कम नुकसान हुआ था तो यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से तबाह हुई तो उस इकोनॉमी को फिर से खड़ा करने के लिए दो इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के नाम पर ब्रेटनवुड नाम की एक जगह है अमेरिका में एक गांव जैसा है अभी थोड़ा बड़ा शहर हो गया है वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें चवालीस देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शामिल हुए थे उन लोगों ने एक एग्रीमेंट किया था जिसका नाम है ब्रेटनवुड्स एग्रीमेंट तो उस ब्रेटनवुड्स वुड्स एग्रीमेंट के आधार पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो जब से ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ है तब से वहां एक पॉलिसी चलती है पॉलिसी ये चलती है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में जो मेंबर कंट्रीज हैं वहां बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है वन मेंबर वन वोट कभी नहीं होता आईएमएफ में और ना वर्ल्ड बैंक में होता है वहां अमेरिका के पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं और अमेरिका का जो वोटिंग शेयर है आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में भी वो करीब ट्वेंटी है माने अमरीका अगर एक वोट डालता है तो उसकी जो कीमत है अगर कुल वोट की कीमत सौ रुपया मानी जाए तो अमेरिका के वोट की कीमत बीस रुपए के बराबर होती है बाकी अस्सी रुपए की कीमत में सारी दुनिया के देश हैं और उन देशों की संख्या लगभग एक सौ सत्रह है तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में कभी भी डेमोक्रेसी आ नहीं पाई है और आने वाली भी नहीं है क्योंकि वो हमेशा से स्ट्रक्चर वैसा ही बनाकर रखना चाहते हैं तो ये जो वर्ल्ड बैंक बना था वो इस बात के लिए बना था कि दुनिया के तमाम देशों को युद्ध के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत शॉर्ट टर्म के लोन की जरूरत पड़े तात्कालिक कोई पेमेंट की जरूरत पड़े बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो जाए तो आईएमएफ उसके लिए कर्ज बांटेगा और किसी देश को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए लोन की जरूरत पड़े तो वर्ल्ड बैंक उसको बांटेगा तो इस तरह से ये बंटवारा हुआ था लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मुझे इन दोनों संस्थाओं के अध्ययन करने के बाद पता चली जो सामान्य लोगों को मालूम नहीं होती आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ट्विन इंस्टीट्यूट हैं जुड़वा कह सकते हैं एक दूसरे का और इसमें होता क्या है कि अगर कोई देश वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के लिए जाए तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से यह कहा जाता है कि आप आईएमएफ की कंडीशनलिटीज़ को पूरा करिए और इसी तरह से कोई देश अगर आईएमएफ के पास कर्ज लेने के लिए जाए तो वह कहते हैं कि आप वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटीज को पूरा करिए माने क्रॉस कंडीशनलिटीज़ का सिस्टम चलता है इन दोनों में और उसमें होता क्या है परोक्ष रूप से वो दोनों अपनी कंडीशनलिटीज़ लागू करवा देते हैं इन गरीब देशों के ऊपर और मैं कहना यह चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की तरफ से दी गई कंडीशनलिटीज़ या उनकी तरफ से दिए गए प्रेस्क्रिप्शन कभी रिफॉर्म्स नहीं हो सकते ये रिफॉर्म शब्द का अपमान है ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बने ही हैं अमेरिकन और यूरोपियन ब्लॉक की हैजमनी को बनाए रखने के लिए हमारे यहां क्या गलती हुई पिछले सात वर्षों में हमारे यहां प्रेस ने खासकर अंग्रेजी प्रेस ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के प्रेस्क्रिप्शन को रिफॉर्म्स के नाम पर प्रचारित करना शुरू कर दिया और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटीज को ग्लोबलाइजेशन के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है और आईएमए फॉर वर्ल्ड बैंक की कंडीशनलिटीज एक बहुत छोटा शब्द है तो हमसे जो गलती हुई है पिछले सात वर्षों में खासकर इस देश के इंटेलेक्चुअल क्लास से वो सबसे बड़ी गलती यही हुई कि आईएमए फॉर वर्ल्ड बैंक की कंडीशनलिटीज को हमारे देश ने रिफॉर्म्स मानने की बड़ी भारी भूल की और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की कंडीशनलिटीज़ को हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के रूप में प्रचारित किया गया उसमें सरकार की हिस्सेदारी तो है ही सरकार से ज्यादा इस देश के मीडिया की यह जिम्मेदारी थी इस देश के लोगों को साफ साफ बताना चाहिए था कि ये जो कुछ भारत में हो रहा है वो विश्व बैंक और मुद्रा कोष की शर्तों के अनुसार हो रहा है उसमें भारत सरकार अपनी खुशी से शामिल है इस परेश तो हमारे यहां 1991 सौ में ये जो कुछ शुरू किया गया वो दुनिया के और भी कई देशों में शुरू किया गया जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया साउथ कोरिया इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह वगैरह और ये जो साउथ कोरिया इंडोनेशिया मलेशिया टाइप के देश थे इन्होंने जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटीज थी उनको ज्यादा तेजी के साथ और ज्यादा ईमानदारी के साथ लागू करना शुरू कर दिया तो आईएमएफ की सबसे ज्यादा ईमानदारी के साथ अगर किसी देश ने रिफॉर्म्स को अपने यहां चलाया पूरी ईमानदारी से तो वो देश है साउथ कोरिया साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने 91 से लगातार जो जो आईएमएफ ने कहा जो जो वर्ल्ड बैंक ने कहा वैसा ही किया क्योंकि हर बार उनको लोन लेना था शॉर्ट टर्म का आईएमएफ से तो हर बार उन्होंने उनकी कंडीशनलिटीज़ को मानना शुरू कर दिया तो जैसे आईएमएफ ने साउथ कोरियन गवर्नमेंट को कहा कि आप अपने मार्केट को ओपन कर दीजिए अमेरिकन कंपनियों को आने दीजिए यूरोपियन कंपनियों को आने दीजिए तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने खोल दिया अपने मार्केट को दूसरी बात साउथ कोरियन गवर्नमेंट से कही आईएमएफ के ऑफिसर्स ने कि आपके देश का जो पब्लिक सेक्टर है माने साउथ कोरियन पब्लिक सेक्टर जो है इसको भी खुला छोड़ दीजिए और आप इनका प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दीजिए क्योंकि इस पब्लिक सेक्टर को खाम बोझे की तरह से ढोते रहेंगे आप अपने छाती पर तो यह आपके लिए नुकसान देगा तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने वो भी कर दिया तीसरी बात साउथ कोरियन गवर्नमेंट से कही आईएमएफ के ऑफिसर्स ने कि अब आप अपनी करेंसी का डिवेल्यूएशन भी कर दीजिए ताकि आपका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाए तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने वो भी कर दिया डिवेल्युएशन भी कर दिया उनकी अपनी करेंसी का तो कुछ एक दो साल उनका एक्सपोर्ट भी काफी तेजी से होने लगा फिर चौथी बात उन्होंने ये कहना शुरू किया कि आपके अपने मार्केट में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं साउथ कोरिया की उनके ऊपर जो आपने प्रोटेक्शन दे रखे हैं उन प्रोटेक्शन को विड्रॉ कर लीजिए ताकि साउथ कोरियन इंडस्ट्रीज अमेरिकन इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन में आ सके और कंपटीशन जब आएगी साउथ कोरियन इंडस्ट्रीज तो अमेरिकन कंपनियों से ताकतवर मुकाबला होगा तो उनकी क्वालिटीज इम्प्रूव होंगी वगैरह वगैरह उन्होंने वो भी कर दिया फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने फाइनेंशियल मार्केट को खोल दीजिए तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने सियोल का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो पूरी तरह से खोलकर अमरीकी लोगों के हाथ में दे दिया कि ले लीजिए आप चलाइए हमने इतना खोल दिया पूरे मार्केट को फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि साउथ कोरिया में बहुत पहले से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी डंपिंग लगवा करते थे तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट को कहा एमएफ के ऑफिसर्स ने कि अब आप अपने एंटी डंपिंग लॉज भी विदड्रॉ कर लीजिए साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने वो भी कर लिया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब आप ऐसा करिए कि आप अपने देश की इकोनॉमी को अमेरिकन इकोनॉमी के साथ पूरी तरह से जोड़ने के लिए माने आप अमेरिका के साथ पूरी तरह से घुल मिलकर अब ग्लोबलाइज्ड हो जाइए माने हमारे साथ शामिल हो जाइए वर्ल्ड मार्केट में और उसके लिए हम जैसे जैसे कहें वैसे वैसे चलते जाइए बेचारी साउथ कोरिया की सरकार उस रास्ते पे भी चलने लगी और मैं आपको इसी समय एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जिस समय यह सब कुछ साउथ कोरिया में हो रहा था उसी समय हमारे देश के पार्लियामेंट में हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बहुत लंबा भाषण दिया है डेढ़ घंटे का उस भाषण की कॉपी मेरे पास है और वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में छपा हुआ भाषण है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्लियामेंट में कह रहे हैं भारतीय संसद को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हमको रिफॉर्म से डरने की कोई जरूरत नहीं है हमारे देश में कुछ लोग हैं वो नाम तो नहीं ले रहे हैं शायद उनमें मेरे जैसे लोग भी शामिल होंगे तो वो कह रहे हैं कि हमारे देश में कुछ लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं पूरे देश में और ग्लोबलाइजेशन से तो बहुत फायदा होने जा रहा है इस देश को और ये ग्लोबलाइजेशन अगर दो तीन साल इस देश में चालू रहा और लागू रहा तो शायद इस देश में हम बहुत तरक्की कर लेंगे जितनी तरक्की पिछले चालीस साल में नहीं हो पाई वो अगले हम पांच साल में करने जा रहे हैं और उसी के साथ उन्होंने अपने भाषण में नाम लेकर साउथ कोरिया का जिक्र किया है और करीब 20 मिनट वो साउथ कोरियन इकोनॉमी पर बोले हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह तो साउथ कोरियन इकोनमी पर बोलते हुए वो कह रहे हैं कि देखिए साउथ कोरियन इकोनॉमी पूरी तरह से खुल गई है पूरी तरह से ग्लोबलाइज्ड हो गई है और वहाँ पे अब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन भी खत्म कर दिया गया है वगैरह वगैरह उनका फाइनेंशियल मार्केट खुल गया है उनके डोमेस्टिक मार्केट में भी विदेशी कंपनियों को खुली छूट मिल गई है और अंत में बोलते बोलते क्या कह गए वो कि अब तो साउथ कोरिया एशियन टाइगर हो गया है तो ये जो उन्होंने कह दिया भारतीय पार्लियामेंट में कि अब साउथ कोरिया एशियन टाइगर हो गया है तो हमारे देश के अंग्रेजी समाचार पत्रों ने इसको लपक लिया और हिंदुस्तान के सारे बड़े अंग्रेजी अखबारों में उनके साथ हिंदी अखबार भी कुछ थे जिनमें यह छपना शुरू हो गया कि साउथ कोरिया तो एशियन टाइगर और जब भी साउथ कोरिया के बारे में कोई बात आए तो साउथ कोरिया का विशेषण हमेशा एशियन टाइगर तो एशियन टाइगर वो क्यों है क्योंकि उन्होंने जो कुछ आया मैं अपने कहा वर्ल्ड बैंक ने कहा, कहा अमेरिका की सरकार की तरफ से उनके पास जो भी बातें आई वो सब की सब उन्होंने लागू कर दी हैं। तो बेचारा साउथ कोरिया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया और अब सात वर्ष बीत गए साउथ कोरिया की सरकार को एक दिन लगा कि जो कुछ हमने सात साल पहले चालू किया था उसके परिणाम तो दिखते नहीं कहीं भी और उल्टी स्थिति जरूर दिखाई दे रही है साउथ कोरिया में क्या उल्टी स्थिति दिखाई दे रही है पिछले साल नवंबर के महीने में साउथ कोरियन पार्लियामेंट में वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने भाषण देते हुए कहा कि हमको ये उम्मीद थी कि सात वर्षों में इस ग्लोबलाइजेशन के सारे नतीजे हमारे पास अब आ जाएंगे लेकिन सात वर्ष का इंतजार करने के बाद नतीजे आना तो दूर हम किसी उल्टी दिशा में जा रहे है ऐसा महसूस होने लगा ये नवंबर फर्स्ट वीक में भाषण दे रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर फिर उसके बाद साउथ कोरियन प्रेसिडेंट का एक दिन भाषण हुआ किम इल सुंग का पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट ने कहना शुरू कर दिया है कि हमको अब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन पर एक वाइट पेपर तैयार करना चाहिए और साउथ कोरियन पार्लियामेंट में उसको पेश करना चाहिए ताकि पता चले कि पिछले सात साल में नुकसान कितना हुआ है फायदा कितना हुआ है और अभी ये बात चल ही रही थी कि हम जो है वाइट पेपर तैयार करेंगे और पार्लियामेंट में पेश करेंगे उसके तीसरे या चौथे दिन अखबारों में खबर आई कि सियोल का पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कॉलैप्स हो गया और जिन साउथ कोरियन कंपनियों के शेयर्स के दाम सामान्य रूप से कभी गिरे नहीं वो जमीन पर औंधे मुंह पड़े हैं अचानक से अखबारों में यह खबर आई और उसी खबर के एक सप्ताह के अंदर साउथ कोरियन प्रेसिडेंट किम इल का एक दूसरा स्टेटमेंट आ गया जिसमें उन्होंने कह दिया कि हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं और दोनों हाथ उठाकर उन्होंने सरेंडर कर दिया वो गए कहा उसी समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग चल रही थी तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में साउथ कोरिया का एक प्रतिवेदन भेजा गया प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की तरफ से साउथ कोरिया के एक मिनिस्टर ने उसको पढ़ा और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो पत्र पढ़ा गया उसके जो शब्द थे वो क्या कि हम पूरी तरह से डूब गए हैं ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा और अब हम दुनिया के लोगों से और दुनिया के तमाम वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों से अपील करना चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर जितना कर्ज है उसको माफ कर दें क्योंकि हम उस कर्ज को चुकाने की भी स्थिति में नहीं है और मैं भूलता नहीं उस प्रेसिडेंट का जो शब्द है वो ये है कि हम पूरी तरह से बैंक करप्ट हो गए हैं और उसके बाद एक दूसरी चिट्ठी गई है उसकी और उस दूसरी चिट्ठी में उसने आई एम बैंक के ऑफिसर से कहा कि हमने तो आपके कहे हुए दिशा निर्देशों का ही इस्तेमाल किया पूरी तरह से और पूरी ईमानदारी के साथ हमने ग्लोबलाइजेशन को लागू किया अपने देश में लेकिन नतीजा ये है कि हम बैंक करप्ट हो चुके हैं अब हम आपका एक भी पैसे का कर्ज वापस नहीं चुका सकते लिहाजा या तो आईएमएफ हमारे सारे के सारे कर्जे को माफ कर दे या फिर हमको नया कर्ज दिया जाए ताकि हम पुराने कर्जे का ब्याज चुका सकें तो आईएमएफ ने उनकी इस बात को स्वीकार करते हुए कह दिया कि हम आपको कर्ज देने को तैयार हैं तो कितना कर्ज आपको चाहिए तो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने मांग की सिक्सटी बिलियन डॉलर आईएमएफ तो ने कहा कि बिल्कुल ठीक हम आपको 60 बिलियन डॉलर का लोन दे देंगे बस एक छोटी सी हमारी आखिरी शर्त है कि आप साउथ कोरिया की सारी की सारी नेशनल असेट्स हमारे पास गिरवी रख दीजिए मॉर्गेज रख दीजिए अब साउथ कोरियन प्रेसिडेंट और वहां की सरकार की स्थिति यह है जैसी वो होती है ना सांप छछूंदर वाली या मरता क्या ना करता तो देख रहे हैं कि डूबने वाले हैं मर गए तो क्या न करें तो उन्होंने उस पर भी साइन कर दिए और आज स्थिति यह है कि साउथ कोरिया की जो नेशनल असेट्स हैं जो उनकी नेशनल प्रॉपर्टी है वो गिरवी रखी जा चुकी है और साउथ कोरिया में इतना जबरदस्त कंपटीशन हुआ है पिछले सात वर्षों में कि साउथ कोरिया के सारे के सारे पब्लिक सेक्टर के कारखाने अमरीकी कंपनियों के कंट्रोल में चले गए कंपटीशन के नाम पर वहां सिवाय मोनोपोली के कुछ हुआ नहीं है एक उदाहरण से समझिए कि आज से सात आठ वर्ष पहले तक साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है हुडई मोटर्स जिसके ऊपर साउथ कोरिया के लोगों को भी गर्व था वहां की सरकार को भी गर्व था वो हुडई मोटर्स सब पूरी तरह से अमेरिकन कंट्रोल में है इस समय और हुडई मोटर्स पर जब पूरी तरह से अमेरिकन कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ तो अमेरिकन कंपनी जर्नल मोटर्स ने उसको टेकओवर करने के बाद जो सबसे पहला काम किया वो ये कि हुडई मोटर्स में जितने साउथ कोरियन वर्कर्स काम करते थे उनको रिट्रेंच कर दिया और सड़क पे खड़ा कर दिया साउथ कोरिया में इस समय करीब करीब सत्तर लाख वर्कर्स पूरी तरह से बेरोजगार हो गए ये हुडई मोटर्स तो उसका एक एग्जाम्पल है ऐसी सौ से ज्यादा बड़ी कंपनियां साउथ कोरिया की अमेरिका के कंट्रोल में जा चुकी हैं पिछले सात वर्ष के ग्लोबलाइजेशन में उनका ट्रेड डेफिसिट इतना अधिक बढ़ गया है क्योंकि करेंसी का डिवेल्युएशन करने का जो उन्होंने काम शुरू किया था उसके दुष्परिणाम बड़े भयंकर निकले है और अंत में नतीजा क्या निकला है अंत में नतीजा ये निकला है कि प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ है इकोनॉमिक रीकॉलोनाइजेशन हो गया है साउथ कोरिया का मेरे मन में तकलीफ क्या है मेरे मन में तकलीफ यह है कि जिस साउथ कोरिया के बारे में मेरे पार्लियामेंट में एशियन टाइगर कहा गया था जिस साउथ कोरिया के बारे में पिछले सात साल से पानी पी पी कर कसीदे पढ़े जा रहे थे उस साउथ कोरिया के बारे में आज साउथ कोरिया जब कॉलप्स हो गया है तो ना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोई स्टेटमेंट आया है ना पी चिदम्बरम का कोई स्टेटमेंट आया क्यों इनको डर लग रहा है कि साउथ कोरिया के जिस रास्ते पर साउथ कोरिया जिस रास्ते पर चला था वहां चल के डूबा है अब अगर हमने कुछ कहना शुरू किया तो इस देश के सामने हमारी भी पोल पट्टी खुल जाएगी क्योंकि हमने भी रास्ता तो वही पकड़ा है जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने पकड़ा था उन्नीस और मैं इंतजार कर रहा हूं साउथ कोरिया जब कॉलेज हुआ उसके बाद लगातार पंद्रह दिन मैंने हर अखबार पढ़ा देखें हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं देखें हिंदुस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं देखें हिंदुस्तान के वो तमाम अर्थशास्त्री क्या कहते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में ढोल पीट पीट कर ग्लोबलाइजेशन का समर्थन किया था और देखें हिंदुस्तान के वो बड़े इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं जो इस देश में उद्योगपतियों की सुरक्षा का दावा करने वाले इंस्टीट्यूट हैं वो क्या कहते हैं साउथ कोरिया के बारे में आज तक किसी ने मुंह नहीं खोला है ऐसा कैम्प में मैं गया मैंने पूछा कि क्यों नहीं बोलते इस पर कहने लगे राजीव भाई किस मुंह से बोले फिक्की के लोगों को कहा कि आप क्यों नहीं बोलते इस पर तो कहने लगे किस मुंह से बोले हम ही तो थे जो ढोल पीट पीट के कह रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन हिन्दुस्तान में स्वर्ग ले आएगा और हम कैसे कहें इस बात को और अब साउथ कोरियन फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट को मैं कोट करना चाहता हूं उनका यह कहना है कि पिछले सात साल में जो बर्बादी हो गई है हमारी अर्थव्यवस्था की इस बर्बादी को अगर हम ठीक करें और अपने देश को फिर से खड़ा करने की कोशिश करें तो हमको कम से कम बीस साल लग जाएंगे ऐसे ही मैं दूसरा उदाहरण आपसे शेयर करना चाहता हूं इंडोनेशिया इंडोनेशिया वो देश है जहां स्टेबल गवर्नमेंट है पिछले 40 साल से पैंतालीस साल से बहुत लोगों को ये गलत फहमी है इस देश में कि हमारे यहां चूंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ज्यादा है इसलिए इस देश में प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं मैं इस मिथक को दूर करना चाहता हूं इंडोनेशिया में पिछले पैंतालीस साल से भयंकर स्टेबिलिटी है और पिछले 35 साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति बनता चला आ रहा है सुकर्णो सात बार वो राष्ट्रपति बन चुका है और वहां के एक बार के राष्ट्रपति का टर्म 5 साल का होता तो 35 साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति है और फिर आठवीं बार दोबारा वो चुन लिया गया है अभी हफ्ते भर पहले तो साउथ कोरिया की तो बात हम कह सकते हैं कि वहां अनस्टेबिलिटी थी गवर्नमेंट कई बदली है ये बात सही है पिछले सात साल में साउथ कोरिया में चार पांच गवर्नमेंट बदली लेकिन इंडोनेशिया के बारे में हम कैसे यह कहें इंडोनेशिया में तो पिछले पैंतीस साल से एक ही व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति बनता रहा है और उसी की सरकार पिछले पैंतीस साल से चल रही है और आठवीं बार वो फिर प्रेसिडेंट बन गया है तो वहां तो भयंकर स्टेबिलिटी थी फिर क्यों डूबा इंडोनेशिया इंडोनेशिया की सरकार को भी प्रेस्क्रिप्शन यही मिला था आई की तरफ से कि आप एक काम करिए अपनी करेंसी का डिवेल्यूएशन करना शुरू कर दीजिए आपका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा और जब एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो डॉलर्स बहुत आएंगे आपके पास आपके फॉरेन रिजर्व्स बहुत अच्छे हो जाएंगे वगैरह वगैरह और आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे तो इंडोनेशिया की सरकार ने पूरी ईमानदारी से इसको फॉलो करना शुरू कर दिया और पूरी ईमानदारी से जब उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया तो कहां तक ले गए वो अपने देश को इंडोनेशिया में जब ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था उस समय उनकी जो करेंसी थी इंडोनेशिया की करेंसी है रूपया हमारी करेंसी है रुपया, तो इंडोनेशिया की जो करेंसी है रूपया वो एक डॉलर में चालीस रूपया होता था जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया दनादन डिवेल्यूएशन करना शुरू कर दिया क्योंकि आईएमएफ का प्रेस्क्रिप्शन था कि जितना ज्यादा डिवेल्युएशन आप करेंगे उतना ही आपका एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता जाएगा और ज्यादा माल आपका बिकता चला जाएगा तो डिवेलुएशन करते करते करते करते करते करते कहां तक ले आए आप एमेजन कर सकते है? इस समय इंडोनेशिया में एक डॉलर में सत्रह हजार रुपया मिलता है उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ डिवेलुएशन किया अपनी करेंसी का और इस उम्मीद में कि चलो इस साल हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा चलो अगली साल बढ़ेगा फिर अगली साल बढ़ेगा फिर अगली साल बढ़ेगा फिर अगली साल बढ़ेगा तो सात साल से वो सपना देखते हुए आए हैं कि अब देखो एक्सपोर्ट बढ़ गया अब देखो एक्सपोर्ट बढ़ गया अब देखो एक्सपोर्ट बढ़ गया और इस समय स्थिति यह है इंडोनेशिया की उनका एक्सपोर्ट पूरी तरह से ठप है और अब इंडोनेशिया में कह दिया वहां के प्रेसिडेंट सुकरणो साहब ने कि हमने अपने जीवन में ब्लंडर्स किए जो आईएमएफ के कहने पर ग्लोबलाइजेशन हमने चालू किया अपने देश में ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है प्रेसिडेंटशिप की शपथ लेने के तुरंत बाद उसने जो भाषण दिया है इंडोनेशिया की पार्लियामेंट में उसके शब्द ये है कि हमने ब्लंडर्स किए हैं माने भयंकर भूल की है जो आईएमएफ एम के कहने पर अपने देश में ये ग्लोबलाइजेशन चालू किया हमने नतीजे क्या निकले हैं इंडोनेशिया भी पूरी तरह से डूब चुका है और वहां की सरकारें भी कह रही हैं कि अब इस देश को वापस खड़ा करने में कम से कम पंद्रह से बीस साल लग जाएंगे। इंडोनेशिया की खबरें भारत में करीब करीब रुकी हुई हैं, क्योंकि हमारे देश के अखबारों में अभी इतनी चेतना का स्तर नहीं उठ पाया है कि जिन देशों में ये दुर्घटनाएं हो रही हैं उनका कवरेज ठीक से करें कभी कभी घटनाएं आ जाती है छिटपुट जैसे अभी परसों में देख रहा था एक फोटोग्राफ है इंडोनेशिया का की पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और किसानों का भयंकर प्रदर्शन हो रहा है पार्लियामेंट के बाहर तो आर्मी खड़ी हुई है तोप लेकर वो फोटोग्राफ मैंने देखा एक अखबार में खबर क्या है खबर नहीं है खबर का ब्लॉकआउट किया गया है बस दो लाइन में लिख दिया गया है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद जो वहां भयंकर बेरोजगारी हुई है गरीबी पैदा हुई है और लोगों में जो मारामारी पैदा हो गई है उसकी वजह से रोज पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन होते हैं रोज पुलिस का लाठीचार्ज होता है रोज आर्मी अपने डंडे बरसाती है गोले चलते हैं बारूद चलती है बंदूकें चलती हैं और रोज लोग मरते हैं उसका एक नमूना और एक और देश है थाईलैंड उसकी तो गजब ही कहानी है ग्लोबलाइजेशन थाईलैंड ने 1990 में शुरू किया था ग्लोबलाइजेशन और थाईलैंड की इकॉनॉमी तो इंडोनेशिया और साउथ कोरिया की तुलना में सिटी कंट्री की इकोनॉमी है हमारी तुलना में भी दो जिलों की इकोनॉमी जैसी है थाईलैंड की इकोनॉमी लेकिन उन्होंने भी इसी दौड़ में शामिल होकर कि अब देखिए ग्लोबलाइजेशन हो रहा हम पीछे थोड़ी रह सकते हैं किसी के अगर हम नहीं दौड़ेंगे सबके साथ तो हम तो पीछे रह जाएंगे तो इसी डर में इंडोनेशिया की सरकार के साथ साथ थाईलैंड की सरकार ने भी कदम से कदम मिलाकर चलना चालू कर दिया उनको मालूम नहीं था कि मेडक जो है अगर हिरन की तरह से दौड़ना शुरू करे तो नुकसान मेडक का ही होने वाला है हिरन का नहीं होने वाला अब वो चालू हो गए। हमारे देश में भी कुछ ऐसे बेवकूफ है जो कहते हैं कि हम पीछे थोड़ी रह सकते हैं किसी से अमरीका दौड़ रहा है यूरोप दौड़ रहा है तो हमको भी तो दौड़ना है उनके साथ आखिरकार आप अठारहवीं शताब्दी में थोड़ी जी सकते हैं तो ऐसे ही थाईलैंड में भी उनके लगे सरकार को लगा कि पीछे थोड़ी रह सकते हैं तो जो कुछ पड़ोस में हो रहा है हम भी करेंगे तो पड़ोसी के घर में ये हो रहा है तो हम भी करेंगे अपने घर में तो थाईलैंड की सरकार भी चालू हो गई ग्लोबलाइजेशन लेबरलाइजेशन अब उन्होंने भी डिवेल्यूएशन करना चालू कर दिया उनके यहां क्या एक शौक लगा थाईलैंड की सरकार को कि हमारे आजू, -आजू की सरकारें बहुत शॉर्ट टर्म लोन ले रही है हम भी लोन ले लें चलो तो उन्होंने भी चालू कर दिया लोन लेना और ऐसा लगा बीच के तीन चार साल की थाईलैंड में जो जितना ज्यादा लोन ले आए वो सबसे बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर वहां पर हमारे देश में भी ऐसा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा विदेशी कर्जे के गड्ढे में पहुंचा दे उसी को बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं इस देश तो यही थाईलैंड में भी हो गया तो उन्होंने भी लोन लेना चालू कर दिया देखा देखी पड़ोसी देशों से गौड़ने के चक्कर में अब वहां क्या हुआ है अब वो भी बेचारे डूब गए हैं कहते हैं लोन इतना ले लिया है थाईलैंड की गवर्नमेंट ने उसका ब्याज चुकाने का पैसा नहीं है इतनी उनकी नेशनल इनकम नहीं है अब नेशनल इनकम नहीं है विदेशी कर्जे का ब्याज नहीं चुका सकते तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने तो एक अद्भुत काम किया जिसको मैं दुनिया में एकदम एक्सट्रीम मानता हूं क्या किया उस प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन उसने पार्लियामेंट में घोषणा की कि चूंकि हमने ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन कर दिया तो उसमें तो अब देश तो डूब ही गया है विदेशी कर्जा बहुत चढ़ गया है इसका ब्याज भी चुकाना है हमको और अब हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं जिसको बेचकर हम हमारे विदेशी कर्जे का ब्याज चुका सकें तो अब हम नई पॉलिसी ला रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर कह रहा है उनके पार्लियामेंट में कि हम नई पॉलिसी ला रहे हैं कि थाईलैंड में प्रॉस्टिट्यूशन को लीगल बिजनेस बना दिया जाए तो प्राइम मिनिस्टर क्या कह क्या रहा है सुनिए उसके शब्दों को कि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको बेचकर हम हमारे विदेशी कर्जे के ब्याज को चुका सकें तो अब हम हमारी माताओं और बहनों के शरीरों को बेचेंगे उससे कुछ डॉलर्स आएंगे उससे विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाएंगे बहुत खुशी की बात है और अंत में उसने एक बुद्धिशाली बात कही बुद्धिमता का स्टेटमेंट उसका है उसने कहा कि मैं भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं ये थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो इस ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पर जितनी जल्दी हो चलना बंद कर दे नहीं तो भारत का जो नुकसान होगा उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हमारा देश तो भारत की तुलना में सिटी कंट्री है और सही बात है हमारे देश के दो जिलों के बराबर है थाईलैंड तो वो कह रहा हमारा देश तो भारत की तुलना में एक सिटी कंट्री है हम डूबे हैं तो इतना भयंकर नुकसान हुआ है अगर भारत डूबेगा तो कल्पना नहीं कर सकते क्या होगा ये थाईलैंड की हालत है और इन सब देशों की हालातों को समझकर एक और उदाहरण ले लें कभी कभी किसी को गलतफहमी हो सकती है कि राजी भाई आपने ये जितने उदाहरण दिए सब एशियन कंट्रीज के उदाहरण हैं तो थोड़ा एशिया से दूर चलिए लैटिन अमेरिका में चलते हैं वहां देखें क्या हो रहा है तो लैटिन अमेरिका में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन करने वाला सबसे बड़ा देश कोई था तो उसका नाम था ब्राजील ब्राजील ने उन्नीस से यह चक्कर चालू कर दिया अपने देश में और उन्नीस से चला जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन ब्राजील में तो उसके नतीजे क्या निकले 1995 में आके पूरा का पूरा ब्राजील की इकोनॉमी कॉलेप्स हो गई इंडोनेशिया कॉलेप्स हुआ मलेशिया कॉलेप्स हुआ साउथ कोरिया कॉलेप्स हुआ लास्ट ईयर ब्राजील उसके करीब दो साल पहले कॉलेप्स हो चुका नाइन्टी फाइव में और पूरी की पूरी ब्राजीलियन इकोनॉमी जब डूब गई तब वहां एक नए तरह की रेने सौस की बात हुई और क्या हुआ एक बिल्कुल यंग एज का पैंतीस साल सैंतीस साल का एक नौजवान निकला वहां से ब्राजील में और उसने एक नारा दिया बी ब्राजीलियन एंड बाई ब्राजीलियन माने स्वदेशी उनके लिए और चला ब्राजील में दो साल स्वदेशी का आंदोलन उस आंदोलन की गर्मी पर वो नौजवान प्रेसिडेंट बनकर पहुंचा ब्राजील के पार्लियामेंट में पहुंच गया और उस नौजवान ने पूरे देश की इकोनॉमी को बिल्कुल यू टर्न दे दिया है और ब्राजील की इकोनॉमी को उस नौजवान ने जो जिसको पॉलिटिक्स का अनुभव नहीं है बिल्कुल लेकिन अपने देश से प्यार है उस आदमी को उसकी देशभक्ति पर कभी संदेह नहीं हो सकता उसने कहा कि यह दुनिया में कौन कहता है कि आई एम वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज पर चलकर ही विकास होता है और ये दुनिया में कौन कहता है कि अमेरिका जिस रास्ते से चलकर विकसित हुआ है उसी रास्ते पर चलकर हम विकसित ये कौन कहता है कि यूरोप में जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं वही अर्थशास्त्र की परिभाषाएं सारी दुनिया पे लागू होगी एक साथ यूरोप की जो परिस्थितियां हैं अमेरिका की जो परिस्थितियां हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से बिल्कुल फर्क है तो उसकी जो इंटेलिजेंसी है उसको मैं प्रणाम करता हूं उस आदमी की इंटेलिजेंसी की मैं देता हूं उसने यह कहा मालूम है तो मुझे मेरे देश की परिस्थितियों के अनुसार अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी और उसने बिल्कुल यू टर्न दिया और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वालों को उसने एक दिन ललकार के कहा इस बात को हमारे देश में दबाया गया है इस देश के अर्थशास्त्री भी इस पर बोलते नहीं है हमारे यहां कई लोग कहते हैं कि यह कैसे संभव है लेकिन उसने कह दिया और करके दिखाया उसने क्या किया कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जितना कर्ज लिया था ब्राजील में पुरानी सरकारों ने उसका उसने हिसाब और हिसाब जब उसने लगाया तो उसको पता चला कि जितना कर्जा उसकी पुरानी सरकारों ने लिया है उसका तीन गुना तो उसने चुका दिया है तो उसने ताल ठोक के सबसे पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि मैं एक पैसा वापस करने वाला नहीं वर्ल्ड बैंक और मैं का किसी को कुछ करना है तो कर ले बहुत टीका हुई सारी दुनिया में और बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जो प्रो अमेरिकन और प्रो यूरोपियन लॉबी के अर्थशास्त्री हैं, जिनके स्कूल ऑफ थॉट्स में वही बातें चलती हैं जो हार्वर्ड स्कूल में चलती हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चला करती हैं। उन्होंने आलोचना करना शुरू किया कि अरे ये कैसे हो सकता है आपने जो कर्ज लिया है आपकी वो लाइबिलिटी दे आप उसको चुकाएंगे नहीं तो आप तो बहुत गलत काम कर रहे हैं गलत परम्परा डाल रहे हैं उसने दो टूक बात कहना शुरू किया कि मैंने जितना कर्ज लिया है उससे तीन गुना ज्यादा मैंने चुका दिया है इसलिए मेरा कर्ज तुम्हारे ऊपर है वो वापस करो पहले मुझको और घोषित रूप से उसने कह दिया कि अमरीका में अगर दम है तो ब्राजील पर आक्रमण करके देख ले क्योंकि ब्राजील अमरीका के बिल्कुल नजदीक है और दूसरा काम उसने क्या किया एक एक करके अमरीकन कंपनियों को बिना मुआवजा दिए बिना कम्पेंसेशन दिए मार मार के भगाना शुरू किया अपने मार्केट से पेप्सिकोला भागा वहां से कोका कोला भागा वहां से कॉपर कोनेकॉट कॉर्पोरेशन भागा वहां से गुडियर भागा वहां से जनरल मोटर्स भागा वहां से जनरल इलेक्ट्रिक भागा वहां से और उसने घोषणा कर रखी थी एक युद्ध छेड़ रखा था कि अगर आप गए नहीं तो मैं आपकी संपत्ति जब्त करूंगा वन प्वाइंट प्रोग्राम उसने चलाया और उसने कहा कि मुझे मेरे देश की अर्थव्यवस्था की बातें आप समझ में आती हैं मुझे क्या करना है ये मुझे तय करना उसकी सुविधा यह थी कि उसके पास मेजोरिटी बहुत अच्छी थी पार्लियामेंट में तो उसके पास मुश्किल नहीं थी किसी का वो विरोध खड़ा होगा तो उसने एक एक करके एक एक करके एक एक करके वो सारी चीजें अपने देश में लागू की और सबसे अंतिम चीज जो मैं आपको उसकी बताना चाहता हूं आप आश्वस्त करेंगे उसने कहा कि दुनिया में कौन तय करता है कि डॉलर रिवैल्यू होगा और मेरा करेंसी डिवेल्यू होगा ये कौन तय करता है? मैं तय करूंगा कि मेरी करेंसी का रेट डॉलर के साथ क्या होगा हाँ ये उसने कहा और उसने कहा कि मैं तय करूंगा कि मेरी करेंसी का रेट क्या होगा यह अमरीका थोड़ी तय करेगा कि मेरी करेंसी का रेट अमरीकन करेंसी की तुलना में क्या होगा तो उसने पूरी हिम्मत के साथ अपनी करेंसी का रिवैल्यूएशन करना शुरू किया और आज आपको मैं जानकारी दे दूं कि ब्राजील की करेंसी है क्रूजर वन डॉलर इज इक्वल टू वन क्रूजर है इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार और उसने कैलकुलेशंस भी किए उसने कहा कि जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का है और जो ट्रेड डेफिसिट मेरा है इस पर से कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं और कोई उसके कैलकुलेशन को चैलेंज नहीं कर पाया और उसने उस दिन से कहा कि गरीब दुनिया के सभी देशों की सरकारों को मैं अपील करना चाहता हूं कि वो अपने अपने कान खोलें आंखें खोलें और इन सारे हिसाबों को करना शुरू करें उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है डिवेल्युएशन के नाम पे और आज मैं आपको जानकारी दे दूं कि 1995 में जो ब्राजील कॉलेप्स हो चुका था पूरी तरह से नाइनटीन जनवरी में वो ब्राजील अब लैटिन अमेरिका में सबसे मजबूत इकोनॉमी बन रहा है और दुनिया की तमाम मल्टीनेशनल उसके सामने लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि आप अपनी शर्तें बताइए हम आपकी शर्तों पर आना चाहते हैं आपके बाजार तो जानते हैं क्या कहता मार्केट मेरे पास है इसलिए टर्म्स कंडीशन मैं डिक्टेट करूंगा आपको मेरा मार्केट चाहिए मुझे आपकी जरूरत नहीं है और हमारे यहां बहुत जो खिसियानी हंसी हंसने वाले लोग हैं ना वो कहते हैं वैगर्स आर नो चूजर्स हम बैगर्स नहीं है दुनिया के सबसे बड़े मार्केट के मालिक हैं हम तो हम टर्म्स कंडीशन डिक्टेट करेंगे ये उसने कहा कि मेरे पास सबसे बड़ा मार्केट है इतना बड़ा मार्केट अमेरिका में नहीं है इतना बड़ा मार्केट यूरोप के देशों में नहीं है जितना बड़ा मेरे पास है और उसने एक काम और किया कि उसने क्या किया कि उसके आजू बाजू के जो देश है अर्जेंटीना है चिली है कोस्टारिका है कोलंबिया इनके साथ एक पैरल गेट बना लिया उसने और उस गेट के बाहर अमेरिका को कर दिया उसने पहले तो बाहर कर दिया अमेरिका को कि अमेरिका की कोई जरूरत नहीं फिर अमेरिका वाले सामने से आके सरेंडर करके कि अरे भाई हमको भी शामिल करो इसमें अगर हम शामिल नहीं होंगे तो हमारी इकोनॉमी डूबने जा रही है क्योंकि आपको जानकारी नहीं है अमरीका में प्राइमरी प्रोडक्ट लैटिन अमेरिका से जाते हैं अगर लैटिन अमेरिका वाले अपने दरवाजे बंद कर दें और यह तय कर लें कि हम जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स अमेरिका को भेज रहे हैं ये अमेरिका में नहीं जाएंगे हम एशिया में भेजेंगे या यूरोप में भेजेंगे अमेरिका दम तोड़ सकता इसलिए अमेरिका वालों ने सामने से रिक्वेस्ट करके उनके साथ उसमें ज्वाइन करने की बात कहना शुरू किया तो उसने अमरीका को ज्वाइन कराया लेकिन अमरीका की नाक रगड़वा दी उस एक आदमी ने और उसने यह सिद्ध कर दिया कि अमरीका सिर्फ कागजी शेर है उसमें कोई दमबम नहीं है और हर उस ब्राजील को उसने बिल्कुल यू टर्न देकर अपने तरीके के अपने सपनों के ब्राजील को बनाने के रास्ते पर कदम रख दिया है और वो इकोनॉमी जो चला रहा है वो इकोनॉमी कुछ ऐसी खास बात नहीं है वो स्वदेशी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है और वो कहता है कि कोई माल मेरे देश में पैदा होता है और मेरे देश की इकोनॉमी में मेरे देश के लोगों को उससे रोजगार मिलता है तो मैं क्यों ना वो माल इस्तेमाल करूं विदेशी माल क्यों खरीदूं अपनी मार्केट ये उसका एक छोटा सा सर्वमान्य प्रिंसिपल है तो ये दो परिस्थितियां अलग अलग कि एक तरफ एशियन देश हैं जो डूबे हैं और एक तरफ लैटिन अमेरिका में जो सबसे ज्यादा बर्बाद होकर उभर रहा है ब्राजील ये दो कहानी हम सबके सामने हैं और तब इन दो कहानियों के रेफरेंस के साथ मैं मेरे देश की चर्चा आपसे करना चाहता हूं कि मेरे देश में क्या हो रहा है मेरे देश में भी उन्नीस सौ से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और हमारे यहां भी ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हमारे देश की इकोनॉमी में जो रिसेशन आया था उन्नीस सौ में उस रिसेशन को दूर करने के लिए ग्लोबलाइजेशन की बात कही गई थी इसको मत भूलिए बार बार मैं रेखांकित करना चाहता हूं उन्नीस के इकोनॉमिक रिसेशन को दूर करने के लिए ग्लोबलाइजेशन हुआ था एक बात और दूसरी बात हमारे पास इम्पोर्ट बिल भरने का पैसा नहीं है सिर्फ तीन सप्ताह का बिल हम दे सकते हैं इतनी हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है इतनी बीओपी क्राइसिस है तो इस बीओपी क्राइसिस को दूर करना है तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास जाना ही पड़ेगा इन दो बातों के साथ इस देश में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था तो क्या क्या किया हमारी सरकार ने हमारी सरकार ने वो सब कुछ लागू किया जो आई ने कहा वर्ल्ड बैंक ने कहा बस इतनी सी बात थी कि आई और वर्ल्ड बैंक ने जो कुछ हमारी सरकारों से कहा उसको थोड़े कम स्पीड से इस देश में लागू किया गया अच्छा ही हुआ नहीं तो हमारी हालत अब तक साउथ कोरिया जैसी हो गई होती देर नहीं लगी होती हमको भी वो हालत में पहुंचने में तो शुरू हुए इस देश में रिफॉर्म्स तो सबसे पहला काम क्या हुआ करेंसी का डिवेल्यूएशन किया गया तर्क क्या था उसके पीछे कि हम जब भारतीय करेंसी का अवमूल्यन करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो डॉलर्स बहुत आएंगे डॉलर्स बहुत आएंगे तो हम इम्पोर्ट अच्छे से कर सकेंगे इम्पोर्ट अच्छे से कर सकेंगे तो टेक्नोलॉजी अच्छी आ सकेगी वगैरह वगैरह फिर उसके साथ ढेर सारी बातें जुड़ी हुई है तो मैं जानना चाहता हूं आप सबसे आप तो सब ज्यादा विद्वान लोग हैं आप तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं मैं तो अर्थशास्त्र ज्यादा समझता नहीं कि 1990 में जो इकोनॉमिक रिसेशन था मार्केट में और आज जो इकोनॉमिक रिसेशन है इसके बारे में आप कुछ कंपेरिजन कर सकते फिक्की के लोगों का ये मानना है ये मेरा मानना नहीं है फिक्की में, में मेरा लेक्चर हो चुका है पिछली बार बम्बई में और एसओके के भी लोग भी उसमें आए थे उनका ये मानना है कि राजीव भाई उन्नीस सौ में जो रिसेशन था भारत के बाजार में उससे कम से कम 10 टाइम्स ज्यादा रिसेशन इस समय है भारत के बाजार में और मैं बिना नाम लिए वो कहना चाहता हूं इस देश के एक इतने बड़े एम्पायर के मालिक जिनका टर्नओवर कम से कम ढाई से तीन हजार करोड़ के आसपास है उनका यह कहना है और ये सभी लोगों का कहना है मैं तो जहां जहाँ जा जाता हूं सबसे यही सुनता हूं राजीव भाई पिछले चालीस साल में ऐसी आर्थिक मंदी मैंने नहीं देखी भारत के बाजार में जो डेढ़ साल से चल रही है तो पिछले चालीस साल में ऐसी मंदी अगर नहीं आई भारत के बाजार में जो पिछले डेढ़ साल से चल रही है तो प्रश्न उठता है कि हमारे यहां तो ग्लोबलाइजेशन मंदी दूर करने के लिए शुरू हुआ था तो जब ग्लोबलाइजेशन इस देश की मंदी दूर करने के लिए हुआ था शुरू तो मंदी ही इस देश में अगर ज्यादा बढ़ रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत रास्ते पर आप चल रहे हैं अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर साहब आपको दवा दे रहे हैं दवा लगातार खाने के बाद भी आपका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है तो क्या बुद्धिमानी आप करना पसंद करेंगे उसी डॉक्टर पर भरोसा करेंगे जो टेम्परेचर इतना बढ़ा चुका है कि आपकी मृत्यु हो जाए या कोई नया डॉक्टर पसंद करेंगे बुद्धिमत्ता क्या कहती है अगर आप ईडियट होंगे तो वो जो डॉक्टर पिछले कुछ वर्षों से आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसी को एक्सपेरिमेंट करते देने देंगे और हो सकता है उसमें आपका घर भी चला जाए आपका स्वास्थ्य भी चला जाए और आप भी चले जाएं। और अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो तुरंत अपना डॉक्टर बदलेंगे क्यों क्योंकि आपको डॉक्टर की बुद्धि पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत हो मान लीजिए बीमारी आपको कुछ और है और डॉक्टर दवा कुछ और दे रहा है तो उसका साइड इफेक्ट है कि टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है तो आपको तुरंत लगेगा कि शायद डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत हो या यह भी लग सकता है कि डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत नहीं हो लेकिन डॉक्टर ने जो दवाएं प्रेस्क्राइब की है वो गलत हो तो आप एक नहीं दसियों डॉक्टर्स बदलना पसंद करेंगे क्योंकि अपने जीवन के साथ रिस्क कोई नहीं लेना चाहता तो देश की जिंदगी के साथ रिस्क कैसे लिया जा सकता मैं तो सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न करता हूं इस देश के उन तमाम अर्थशास्त्रियों से जिनको अब जवाब देने के लिए जगह नहीं है इस देश में जिन्होंने कभी ग्लोबलाइजेशन का समर्थन किया था मैं उनसे सिर्फ इतना सा पूछता हूं कि 1990 में जो मंदी थी वो मंदी दूर करने के लिए अगर आपने लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन किया था तो मंदी दूर क्यों नहीं हुई उल्टे मंदी और बढ़ क्यों गई और दूसरा कि हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा का अकाउंट था जो खाता था उसमें जो विदेशी मुद्रा थी हमारे पास कितनी थी कितनी विदेशी मुद्रा थी तो भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि उन्नीस सौ में हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का अकाउंट है उसमें सेवन टू बिलियन डॉलर था बस तो उस विदेशी मुद्रा के खाते को भरने के लिए हमने हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन चालू किया था तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले सात साल में हमारे विदेशी मुद्रा का खाता कितना भर गया कितना भरा है खाता तो अभी भारत सरकार के फिगर्स हैं वो ये कहते हैं कि कम से कम इस समय हमारे देश के विदेशी मुद्रा खाते में 30 बिलियन डॉलर जमा है तो वो ये कह देते हैं कि 7 बिलियन डॉलर था अब हमने 30 बिलियन डॉलर कर दिया इसका माने 23 बिलियन डॉलर ज्यादा आ गया लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो 23 थ्री बिलियन डॉलर ज्यादा आया ये आया कहां से तो मुझको बहुत संतोष होता कि ये आया है भारत का माल बेचा है विदेशी बाजारों में उससे कमाई हुई है बहुत अच्छी बात है आपने 23 बिलियन डॉलर की कमाई की है लेकिन फिर मैंने जब एक बार पार्लियामेंट में सवाल पूछवाया पिछला पार्लियामेंट जो डिसॉल्व हुआ तो भारत सरकार का जवाब आया कि इसमें से अधिकांश आया है विदेशी कर्जे के रूप में तो किस बात की पीठ ठों भाई आपकी विदेशी कर्ज ले लिया है तो यह चुकाना भी पड़ेगा यह आपकी कोई आमंदनी तो है ना और दूसरा भारत सरकार का यह कहना है कि इसमें दो चीजों से ज्यादा प्रमुखता से पैसा आया है एक तो ज्यादा आया है विदेशी कर्जे के रूप में और दूसरा है एफ़सी एनआर एफ डिपॉजिट माने हमारे देश में फाइनेंशियल मार्केट जो खोला गया और विदेशों की जो वित्तीय पूंजी आना शुरू हुई जो फाइनेंशियल कैपिटल आना शुरू हुई उस फाइनेंशियल कैपिटल के माध्यम से कुछ पैसा आया है तो ज्यादा पैसा विदेशी कर्जे के रूप में है और बचा हुआ पैसा फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये फाइनेंशियल कैपिटल किसी की सगी नहीं होती ये आज आपके मार्केट में है कल आपके मार्केट से सिंगापुर चली जाएगी परसों हांगकॉग चली जाएगी फिर थाईलैंड चली जाएगी फिर टोक्यो भी चली जाएगी ये किसी की सगी नहीं होती फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता और किसी भी देश के बाजार में अगर ज्यादा फाइनेंशियल कैपिटल आ गया तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि उस देश में उत्पादकता बढ़ गई है फाइनेंशियल कैपिटल माने सट्टा बाजारी में पूंजी ज्यादा आ गई आपके मार्केट और अगर सट्टा बाजार में शेयर बाजार में कुछ ज्यादा पूंजी आ गई है बाजार में तो उससे ना तो उत्पादन बढ़ने के संकेत मिलते हैं ना तो उससे रोजगार बढ़ने के संकेत मिलते हैं ना उससे देश का जीडीपी बढ़ने का संकेत मिलता है ना उससे देश का एक्सपोर्ट बढ़ने का संकेत मिलता है वो तो जुए की जुए का लक्ष्मी है जुए की पूंजी है वो आज आपके पास है कल किसी और के पास चली जाएगी फाइनेंशियल कैपिटल तो अपना मार्केट ढूंढती रहती है और जो आई वो जाना शुरू भी हो गई है जिस दिन से फाइनेंशियल कैपिटल हिंदुस्तान में से जाना शुरू हुई है उसी दिन से हिंदुस्तान का शेयर बाजार जमीन पर धराशायी है एक एक महीने में कितनी फाइनेंशियल कैपिटल भारत से जा रही है नवंबर के महीने में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े बताते हैं नवंबर 1997 में 500 करोड़ की फाइनेंशियल कैपिटल यहां से गई है एक ही महीने में कैपिटल दो तरह की होती है एक तो जिसको मैं असली कैपिटल मानता हूं और एक उसको नकली कैपिटल ये फाइनेंशियल कैपिटल वो नकली कैपिटल है जिससे देश का न तो उत्पादन बढ़ता है, न देश में रोजगार बढ़ता है, न देश का जीडीपी बढ़ता है कुछ भी फायदा नहीं होता और असली कैपिटल होता है तो शायद उससे देश का कुछ फायदा होता तो असली कैपिटल का हुआ क्या मैं अपनी बात नहीं कह रहा तीन दिन पहले का नव भारत टाइम्स आप उठा के देख लीजिए आज से ठीक तीन दिन पहले का तो उसमें भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की तरफ से एक विज्ञप्ति छपी है क्या विज्ञप्ति छपी है उसमें उद्योग मंत्रालय कह रहा है कि पिछले सात साल में हमने जितने एग्रीमेंट साइन किए विदेशी पूंजी भारत में लाने के उसमें से सिर्फ एक चौथाई विदेशी पूंजी आई है माने जितने प्रपोजल सैंक्शन हुए हैं पिछले सात वर्षों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के उन प्रपोजल्स में 25 परसेंट प्रपोजल्स एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो पाए हैं पूंजी आई कहा है फिर मार्केट आपने तो ढोल पीटा था कि पूंजी लेके आएंगे इस देश में पूंजी क्यों नहीं आई आपके पास और सच्चाई ये है कि जब इस देश में ढोल पीटा जा रहा था कि विदेशी पूंजी आएगी विदेशी पूंजी आएगी विदेशी पूंजी आएगी और यह तर्क दिया जाता था हमारे देश में कुछ अर्थशास्त्री यह तर्क भी देते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट के रूप में पूंजी आए वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत कर्जे में ली गई पूंजी के तो उसका तर्क कहा जा, जाता है तर्क वहां तक जाता है कि हमने अगर कर्जे के रूप में पूंजी ले ली है बाहर से तो उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है वो ज्यादा होता है बनिस्बत बाहर से आई हुई पूंजी पर लाभांश देने के माने विदेशों से पूंजी आए उस पर अगर डिविडेंड देना पड़े तो वो कम है बनिस्बत उसके कि बाहर से पूंजी आए और उस पर इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़े तो हिसाब लगा लीजिए विदेशी पूंजी आई जिस पर लाभांश देना है वो सिर्फ 24% तो क्या हुआ इसका माने बाकी 75% फाइव कहां से आई तो बाकी 75% आई है कर्जे के रूप में ये सरकार खुद कह रही है मैं नहीं कह रहा तीन दिन पहले का ना टाइम्स ये खबर दे रहा है तो इसका माने ग्लोबलाइजेशन ज फेल्ड 100 परसेंट क्योंकि जिन दो बड़े उद्देश्यों के लिए आपने ग्लोबलाइजेशन किया वो दोनों उद्देश्य पूरे नहीं हुए आपके तो हो क्या गया है इसके उल्टा बहुत कुछ हो गया है इस देश में जिसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है और मैं मानता हूं कि पिछले सात साल में जो कुछ इस देश में ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हुआ है उस पर व्हाइट पेपर आना ही चाहिए पार्लियामेंट में ताकि पता तो चले कि किसने क्या क्या किया है इस देश तो पिछले सात साल में क्या हो गया है कुछ उसका एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के नाम पर पिछले सात वर्षों में हमारी करेंसी का 120 एंड परसेंट वैलुएशन हो चुका है मई मही के महीने में एक डॉलर 18 रुपए का था अब एक डॉलर 40 रुपए का हो गया है तो 120 एंड परसेंट वैल्युएशन हो चुका है इसका नतीजा क्या निकला कि आपका जो निर्यात है दुनिया के बाजारों में जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट खड्डे में जा रहा है आधे से ज्यादा मतलब क्या है इसका कि पहले जब आप दुनिया के बाजार में एक डॉलर कमाने के लिए माल बेचते थे तो आपको 18 रुपए का माल बेचना पड़ता था अब उसी एक डॉलर को कमाने के लिए जब आप माल बेचते हैं तो आपको 40 रुपए का माल बेचना पड़ता है डॉलर तो एक ही आ रहा है ना माल आपका 40 रुपए का जा रहा है 1991 में उसी एक डॉलर की कमाई करने के लिए हमको अठारह रूपए का माल बेचना पड़ता था आज उसी एक डॉलर की कमाई करने के लिए हमको चालीस रूपए का माल बेचना पड़ता है बात बहुत स्पष्ट है कि 60 टका सामान हमारा खड्डे में जा रहा है माने हम मुफ्त में दे रहे हैं उसमें से कुछ आ नहीं रहा और एक दूसरा नुकसान क्या हुआ कि बाहर से जो हम इम्पोर्ट किया करते थे वो इम्पोर्ट का बिल बढ़ गया है पहले हम अगर एक डॉलर का तेल खरीदते थे डीजल खरीदते थे तो उसके लिए 18 रुपया खर्च करना पड़ता था अब वही एक डॉलर का डीजल और पेट्रोल खरीदने के लिए हमको 40 रुपया खर्च करना पड़ता है निश्चित रूप से ऑयल पुल अकाउंट का डेफिसिट बढ़ा है पिछले सात साल में और सरकार खुद कहती है कि इस देश में पिछले सात साल में ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट लगभग बीस करोड़ के आसपास पहुंचा तो नुकसान सबसे बड़ा आपका क्या हुआ कि एक्सपोर्ट तो आपका बढ़ा नहीं शायद वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ गया इस तकनीकी बात को समझिए पार्लियामेंट में कितना बड़ा झूठ बोला गया इन दो व्यक्तियों के द्वारा मनमोहन सिंह और चिदंबरम के द्वारा ये पिछले सात साल से दोनों लोग पार्लियामेंट को गुमराह करते रहे हैं और मैं मानता हूं कि इनके ऊपर केस चलना चाहिए क्या गुमराह किया इन्होंने सात साल से पार्लियामेंट में कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं जब भी सवाल आया पार्लियामेंट में मेरे जैसे लोगों ने तीन तीन बार सवाल पूछवाया कि एक्सपोर्ट की स्थिति क्या है तो हमेशा इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो आंकड़े क्या देते थे कि पिछले साल हमने इतने टन एक्सपोर्ट किया इस साल इतना ज्यादा टन कर दिया है तो